यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वे वेद प्रणोति तस्म तं हरिवत्मु प्रकाशम मु शरण प्रबदे ओ शांति, शांति, शांति शा शा शंकर शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य भगव गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम वजव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शाति शाति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के उनसठवें श्लोक तक का विचार हो चुका है 60वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है तो ब्रह्म किसे समझे इसे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने ये उनसठवें श्लोक में बताया कि जो तथा तता, तथा रस्वत्व परिमाण से युक्त तार्किकों ने माने हुए पदार्थ है ब्रह्म उस अणुत्व तथा रस्वत्व परिमाण से रहित है शब्द से बताया गया अणुत्व परिमाण रहित अरस्वम शब्द से बताया गया रस्वत्व परिमाण से रही था। अणुत्व रस्वत्व यह परिमाण द्वेनुक परमाणु इंद्रिया एवं मन में रहता और यह है और ये परमाणु या द्वेणुकादि होते हैं अवयव सावय द्रव्य के आत्मा को सावय नहीं माना है तार्किकों ने भी इसलिए तार्किक भी आत्मा को अणुत्व परिमाण तथा रस्वत्व परिमाण से युक्त इंद्रिय रूप या मन रूप नहीं मान सकते तो इंद्रियत्व का तथा मनस्त्व का निषेध करने वाला अण अन अणअणु और अहस्व यह विशेषण है जिसमें अणुत्व परिमाण रस्वत्व परिमाण नहीं है वह ब्रह्म है ऐसा निश्चय करो और स्थूलत्व परिमाण तथा दीर्घत्व परिमाण रहता है स्थूलत्व धर्म एवं दीर्घत्व धर्म त्रेणुक से आगे वाले सावय पदार्थों में और परम महत्व तथा परम दीर्घत्व परिमाण रहता है विभूद्रव्यो में ब्रह्म को यद्यपि तार्किकों ने परमात्म रूप स्वीकार करके ब्रह्म को तो द्रव्य माना और विभू द्रव्य माना किंतु ब्रह्म को यदि दीर्घत्व तथा महत्व परिमाण से युक्त मानेंगे तो परिमाण यह गुण होने से ब्रह्म सगुण होगा और सगुण होगा तो ब्रह्म को निर्गुण बताने वाले श्रुति का विरोध होगा निर्गुण निष्कलम शांतम इत्यादि वेद वाक्य ब्रह्म को निर्गुण बता रहे हैं और उसमें यदि परम महत्व तथा परम दीर्घत्वरूप परिमाण रूपी गुण स्वीकार करेंगे तो निर्गुण बताने वाली श्रुति का विरोध होगा ना इसलिए कहा कि अस्थूल और अदीर्घम ब्रह्म का जन्म रूप विकार नहीं होता ऐसा न जाएते यह कठसूती बता रही है इसलिए यहां पर भगवान महर्षिकार ने कहा कि अजम यत तत् ब्रह्म <coughs> तो आज तो वेदांत प्रकृति भी आज है ना का, प्रकृति का जन्म होता है क्या नहीं होता इसलिए प्रकृति को भी अजा कहा गया है तो अजतव तो धर्म तो उसमें भी रहेगा अनादि होने से गीता भी बताती है प्रकृति पुरुष विद्यनादि उ ये दोनों अनादि हैं। अनादि कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता उसे तो अजत्व धर्म जो आज है वह ब्रह्म है ऐसा कहेंगे तो प्रकृति को भी ब्रह्म कहने की आपत्ति आएगी इसलिए प्रकृति में ब्रह्मत्व का व्यावर्तक विशेषण है अव्ययम ये ब्रह्म का विशेषण कह खाली आज होने मात्र से ब्रह्म होगा ऐसी बात नहीं है जो आज हो और अव्यय हो अव्यय में व्यय शब्द का अर्थ है विकारी अव्यय शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विकार तो प्रकृति आज तो है लेकिन निर्विकार नहीं है ये सारा जगत किसका विकार है प्रकृति का ही परिणाम है प्रकृति का परिणामी परिणाम कार्य माना जाता है ना जगत को और प्रकृति को जगत का परिणामी उपादान कारण तो परिणाम ये स्वयं एक विकार है कि नहीं तो इस प्रकार प्रकृति अव्यय नहीं है अर्ज तो है लेकिन अव्यय यानी निर्विकार नहीं है उसमें अस्तित्व तो भी एक क्या नाम वृद्ध विपरिणाम और अपनाश ये दो विकार तो रहते ही है प्रकृति अनादि होने पर भी नष्ट होती है शांत है वह नष्ट होती है ब्रह्म ज्ञान से प्रकृति यानी मूल अज्ञान और मूल ज्ञान का निवर्तक माना जाता है ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव रूपी ज्ञान को ये निवर्तक है ना प्रकृति का इसलिए जिसकी निवृत्ति हुई यानी नाश हुआ बाध हुआ वह बाध रूप विकार प्रकृति में रहेगा ऐसे ब्रह्म का बाध करने वाला कोई है ब्रह्म का बाद नहीं होता यानी विनाश नहीं होता इसलिए विनाश रूप विकार से भी रहित है आज कहने से जन्म रूप विकार से भी रहित है और बीच वाले विकार भी उसमें नहीं है विपरिणाम भी नहीं है उसका जगत ब्रह्म का विपरिणाम नहीं है अपितु विवर्त है विवर्त और विपरिणाम में अंतर है विवर्त कहलाता है जो कारण में कारण के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना भाष्य अभिव्यक्त हो जाए वह भी है कारण की सत्ता से विषम सत्ता वाला कार्य वह विवर्त कार्य कहलाता है और परिणामी परिणाम रूप कार्य कहलाता है कारण की सत्ता से समान सत्ता वाला कार्य तो जैसे प्रकृति का परिणाम है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये पांचों भूत तो पांचों भूतों की व्यावहारिक सत्ता है और प्रकृति की भी व्यावहारिक सत्ता है तो समान सत्ता वाला हो गया है न कार्य कारण रूपा प्रकृति की जो व्यावहारिकी सत्ता है उसी के तरह सत्ता आकाशवादी परिणाम रूप कार्य की भी होने से इसे परिणाम कहा गया लेकिन आकाशवादी कार्यों की व्यावहारिक सत्ता है और ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है इसलिए ब्रह्म से तो ब्रह्म की सत्ता से तो विषम सत्ता वाला कार्य हुआ आकाश आदि जगत उसे कहा जाएगा विवर्त और जो विवर्त उपादान होता है वह हमेशा एक रूप रहता है उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता परिणामी कारण के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो ब्रह्मा आज भी है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे कहा जाएगा अव्यय निर्विकार निर्विकार भी है प्रकृति आज तो है लेकिन परिवर्तनशील है इसलिए उसे कहा जाएगा व्यय व्यय वे रूपा है वो अव्य नहीं है और ये जो सप्तविध रूप हैं, रूप कितने प्रकार का होता सात जो चौबीस गुणों में से रूप नाम का गुण है तर्कशास्त्र में उसके कितने प्रकार माने हैं शुक्लादि सप्तविध है वो सात प्रकार का है तो ये जो सात प्रकार का रूप हैं, उनमें से ब्रह्म का यानी आत्मा का रूप कौन सा है वो सफेद है कि काला है लाल है कि पीला है हरा है कि नीला है आत्मा हा? शरीर तो काला गोरा हो सकता है तो चा हड्डी भी सफेद हो सकती है लेकिन आत्मा आत्मा का कोई रूप नहीं है रूप से लेना ये जो सप्तविध रूप और रूप शब्द से आकार को भी लीजिए उसमें कोई आकार भी नहीं है रूप शब्द का आकार भी होता है तो जैसे शरीर आदि का आकार है विष्णु का भी विष्णु नामक देवता का आकार है सक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी क्षणम इत्यादि देवताओं के ध्यान श्लोक में देवताओं का विग्रह बताया है ना वो जो विग्रह है वही उनका आकार है भगवान शिव का चंद्रोदभाषित शेखरे स्मर हरे इत्यादि श्लोक में वर्णित आकार है तो रूप शब्द का अर्थ आकार भी होता है जो आकार है शरीरादि का तो होगा अनात्मा उपाधि का तो होगा लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं होगा वो निराकार है इसलिए अरूपम शब्द का अर्थ निकलेगा निराकारम सप्तविद रूप रहित भी अर्थ निकाल सकते हो लेकिन आगे गुण शब्द है ना अगुणम कहने से सारे गुण आ गए तो उसमें रूप नामक गुण भी आ गया उसका भी निषेध हो जाएगा अरूप अगुण कहने से यहां पर रूप गुण और वर्ण इन तीनों में पहले दोन दो समास है और फिर इन गुण वर्ण पद के साथ नत्पुरुष समास हुआ तो बना अरूप गुण वर्ण फिर आख्या शब्द के साथ बहुरी समास हुआ अरूप गुणवर्ण है आख्या यानी नाम जिसका उसे कहा गया अरूप गुण वर्णाख्यम ऐसा जो होगा अरूप आख्या है आख्या का अर्थ होता है नाम और नाम का अर्थ होता है ज्ञापक एक नाम को संज्ञा भी कहते हैं ना? और संज्ञा शब्द का अर्थ है सम्यक जानाती अर्थम अनया संज्ञा ऐसी संज्ञा पद की उत्पत्ति करते हैं तो संज्ञा शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञान का साधन अर्थ ज्ञान का साधन नाम का जो अर्थ है नामी उसको जाना जाता है नाम से तो अरूपाख्यम ये शब्द का और आख्य शब्द का तीनों के साथ अन्वय करिए अरूपाख्यम अगुणाख्यम और अ अवर्णाख्यम इस प्रकार ये हो जाएगा तीन पद निकल आएंगे इसमें से तो अख्यम शब्द का अर्थ निकलेगा जिसके आकार के बोधक कोई शब्द नहीं है उसे कहा गया अरूपाख्यम साकार नहीं है वो उसकी साकारता का वर्णन करने वाले शब्द नहीं है जिसके साकारता को बताने वाले शब्द नहीं है वह ब्रह्मा है निरुपाधिक ब्रह्मा और अगुणाख्यम इसका अर्थ निकलेगा निर्गुण अगुणाख्यम शब्द का अर्थ है निर्गुण गुण शब्द से लीजिए चाहे सांख्य शास्त्रोक्त और वेदांतोक्त उक्त सत्वादि तीन गुण और तर्कशास्त्रोक्त रूपादि गुणों को भी गुण शब्द से लीजिए रूप रस गंध स्पर्श आदि चौबीस गुण तो और आपके व्याकरण में गुण गुण है और ये वो। ये भी लीजिए और शब्द है ना इसलिए अ नामक जो गुण है उन गुणों का भी वो अर्थ नहीं होगा अशब्द होने से शब्द रहित होने से तो चाहे व्याकरण शास्त्रोक्त ये ओ और अ ये गुण लो सांख्य तथा वेदांत शास्त्रोक्त सत्वरज तम गुण लो या तर्क शास्त्रोक्त रूपादि चौबीस गुण लो, ओ गुण शब्द का अर्थ होगा और अ अगुणाख्यम का अर्थ निकलेगा वह इन गुणों में से किसी भी गुण से युक्त नहीं है सारे गुणों का अभाव जिसमें है वह ब्रह्म है ऐसा जाने अवधारित का अर्थ निकलेगा जिज्ञासु ऐसा जाने आगे है कि इस प्रकार ये सब हुआ ना अवर्णाख्यम एक बचा तो वर्ण शब्द से शब्द को भी लिया जाता है और यी उ इनके लिए भी वर्ण शब्द आता है कि नहीं और वर्ण शब्द से चातुर्वर्ण मयासृष्टम गुण कर्म विभाक शमय वर्ण शब्द का जो अर्थ लिया गया चारों वर्ण उनमें से चारों वर्णों को भी लिया जा सकता प्रत्येक वर्ण को तो अ अवर्ण शब्द से आकारादि को लेते हैं यदि तो अर्थ निकलेगा वो अ शब्द है श्रुति कहती है उसका शब्द नामक गुण नहीं है शब्द नामक गुण तो किसका है वो शब्द रहता है आपके आकाश में अरे आकाश से आकाश तो कारण है कार्य है प्रकृति का परिणाम रूप कार्य है ना का भी और ब्रह्म का कार्य है ब्रह्म तो किसी का कार्य नहीं, नहीं। है अनादि अनादि है आकाश सादी है तो सादी आकाश के गुण रूप जो आकारादि वर्ण है उनसे रहित तो अनादि ब्रह्म है ये अवर्णाक्षम का अर्थ निकलेगा जब वर्ण शब्द से आकारादि वर्णों को लेता है और वर्ण शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लेता है अर्थ निकलेगा आत्मा न तो ब्राह्मण है ब्रह्म ब्राह्मण नहीं है उसमें ब्राह्मणत्व रूप वर्ण नहीं रहता है क्षत्रियत्व वैश्यत्व शुद्रत्व आदि चार वर्ण में से किसी भी वर्ण से वह रहित है अवर्णाख्यम का अर्थ निकला ऐसा जो होगा उसे ब्रह्मजानो ये शिष्यों को और जिज्ञासुओं को कहा गया आगे कहते हैं ब्रह्म का ही वर्णन करते हुए ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं भाष्यू न भाष्यते यद भास भाति तद् तद्रेत्यवधार तो वेदमंत्र है नूर्यो भाति न चंद्रताक ने विद्युत भाति कम अनुभाति भातुभा तस्य भाषा इस मंत्र का, म, मंत्र का को ही मूल मान करके ये ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि वह सर्वावभाषक है और स्वयं प्रकाश है पर प्रकाश्य तो उसमें नहीं है ऐसा वो मंत्र बताता है उसमें पर प्रकाश्यता का निषेध पूर्वाध में किया सूर्य चंद्र तारे अग्नि ये लोक में प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध है इनको प्रकाशक कहा गया था और इनकी इनसे प्रकाश्य पदार्थ है घटादि अनात्म पदार्थ तो घटादि तथा सूर्यादि में प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध है सूर्यादि प्रकाशक है घटादि प्रकाश्य है उनमें परप्रकाश्यता है परत प्रकाश्यता है श्रुति कहती है इस मंत्र के पूर्वार्ध में आत्मा परतः प्रकाश्य नहीं है घटा तब तो घटाधि के तरह जड़ हो जाएगा परतः प्रकाश्य मान्य पुरुष है तो ये कहा कि यद भाषा भाषते अर्दीर भाष्य तू न भाष्यते प्रथम पाद में तो ये बताया कि ब्रह्म के जिसके स्वरूभूत प्रकाश से उसका स्वरूभूत प्रकाश है ब्रह्म का चेतन प्रकाश तो जिसके स्वरूभूत चेतन प्रकाश से जगत में प्रकाशक के रूप से प्रसिद्ध जो अर्कादि है यानी सूर्यादि है वे भी प्रकाशित होता है जो जड़ प्रकाश है उसमें वृत्ति व्याप्ति है कि नहीं और फल व्याप्ति भी है जो भी जड़ होगा उसे अनावृत होने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है और भाषित होने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता वृत्ति और फल में अंतर है ना वृत्ति किसको कहता है जैसे घटोयम इत्यादि चक्षुन्द्रिय और घटादि के साथ संसर्ग होने के बाद बनने वाला चित्त का परिणाम है वह घटाकार वृत्ति है और उस वृत्ति का जो विषय बना वृत्ति विषेता का नाम है वृत्ति व्याप्ति और फल किसको कहते हैं उस वृत्तिस्त चिदाभास को कहा जाएगा फल और उस फल की व्याप्ति का अर्थ है प्रकाशमानता तो जब वृत्ति और वृत्ति का फल है वस्तु को अनावृत करना और फल व्याप्ति का फल है कि वह वस्तु को अवभाषित करती अवभाषमानता लाती उसमें भाषमान धर्म फल जड़ पदार्थ में तब आता है जब फल व्याप्ति होती है तो जड़ प्रकाश भी उस जड़ प्रकाश को देखने वाले सूर्यादि को देखने वाले चेतन हम न होए ये तो सूर्य का ज्ञान किसको होगा चेतन आत्मा न हो तो इसलिए यह समझना कि चेतन आत्मा के स्वरूभूत चेतन प्रकाश से ही जड़ प्रकाश रूप सूर्यादि भी प्रकाशित हो रहा है तो जिस चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा से सूर्यादि प्रकाशित हो रहा है उसे सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते कि करेंगे नहीं करेंगे इसे बताया कि आत्मा अन्य का प्रकाशक है क्षेत्र मात्र का प्रकाशक क्षेत्र है क्षेत्र को जानने वाला है सूर्यादि सब क्षेत्र है और सूर्यादि समस्त क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो होगा उसे ब्रह्म समझो ये यह यहां पर बताया जा रहा कि यद भाषा अर्कादि भाष्य भाषते भाषते का करता है अर्दि अर्क आदि में भाषमानता है लेकिन स्वतः भाषमानता नहीं है यद भाषा यानी तस् भाषा सर्वमेदम विभाती यह जो चौथा पाद है उसका अर्थ यहां पर भाष्यकार भगवान प्रथम पाद में बता रहे हैं मंत्र के चौथे पाद का तस्य भाषा सर्विदम विभातीय मंत्र का चौथा पाद है ना उसी के अर्थ का वर्णन करते हुए कहा कि यद भाषा अरकादीर भासते तो जिसके स्वरूभूत चेतन प्रकाश से सूर्यादि जड़ प्रकाश रूप वस्तुएं भी प्रकाशित हो रही है लोक में प्रकाशत्वन रूपे न तथा प्रकाशकत्व रूपेण प्रसिद्ध जो अनात्म जड़ पदार्थ है वे दोनों भी प्रकाश तथा प्रकाशक जिससे प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म है ऐसा जानो तो यत यत् अन्वय के साथ है यत यानी यश भाषा तो जिसके स्वरूभूत भाष से भाष शब्दकार का है प्रकाश लेकिन वो कौन सा स्वरूभूत प्रकाश हुआ चेतन प्रकाश भाष शब्द से लेना चेतन प्रकाश भाषा ये तृतीया का एक वचन है प्रातिपदिक है भाष सकारांत तो जैसे मरुत शब्द का तृतीया में क्या बनता है मरुता जगत का जगता ऐसे भाष शब्द का बनेगा भाषा तो तृतीया का एक वचन है और यत और भाषा में षष्टी तत्पुरुष समास कर लो और अलग पद समझना है तो लुप्त श्रेष्ठ्यंत यत शब्द को समझ लो तो यत भाषा का अर्थ निकला जिसके स्वरूभूत चेतन प्रकाश से अर्कादीर भासते तो अर्कादी भासित हो रहे हैं यानी अर्कादी में भाषमानता आ रही है जड़ पदार्थ में और आगे कहते हैं तू ये शब्द है लक्षण में दिखाने के लिए किसका वैलक्षण में बताया जाएगा सूर्यादि का वह वैलक्षण्य आत्मा में दिखाने के लिए ब्रह्म में दिखाने के लिए तू शब्द है तो ब्रह्म तो सूर्यादि से विलक्षण है सूर्यादि तो कैसे हैं परतह प्रकाश्य है आत्मा से प्रकाश्य है लेकिन आत्मा परतह प्रकाश्य नहीं है अपितु उसमें स्वतः प्रकाश मानता है ये दिखाने के लिए कहते हैं कि तू यत न भाषते न भाष्यते ऐसा यत भास्ये न करिए तू भाष्य न भाष्यते तो भाष्य का मतलब भास शब्द का ही तृतीया का बहुत भाष्य शब्द है भास भास धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय होकर के बन गया कृत प्रत्यय होकर के भाष्य शब्द और उसका तृतीय का एक क्वेश्चन है राम शब्द का जैसे राम ऐसे भाष्य अकारांत शब्द है भास सकारांत शब्द है भाष अलग है भाष्य अलग है जैसे ज्ञान और ज्ञेय भास यानी ज्ञान और भाष्य शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञेय तो भाष तो है आत्मा का स्वरूप और भाष्य है उस स्वरूप भूत प्रकाश का चेतन प्रकाश से प्रकाशित होने वाला पदार्थ वो ज्ञे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है तो उसका विषय उससे प्रकाशित होने वाला ज्ञ हो गया कौन पूर्वा प्रथम पाद में बताया गया अर्क आदि पदार्थ इसलिए अर्क को भाष्य शब्द से लीजिए आत्मा से भाषित होने वाले को भाष्य कहा जाएगा और उन आत्मभाष्य पदार्थों से आत्मा भाषित नहीं होता इसलिए कहा कि यद तू भाष्य न भाष्यते को भास धातु का ही भाष्यते लटलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है और भास धातु का ही भाषते यह प्रथम पुरुष का लटलकार का एक वचन है दोनों में क्या अंतर है भाषते और भाष्यते एक ही धातु है लेकिन शब्द का स्वरूप एक जैसा है कि अलग अलग है एक हाँ? ही है क्या अंतर है दोनों में अंतर क्या दिख रहा है भाषते और भाष्यते में हुँ? एक में आत्मनिपत तो दोनों है भाष्यते भास और भाषते दोनों आत्मनिपत ही है हाँ? अर्थ का थो थोड़े अंतर पूछ रहा हूं मैं सु, शब्द स्वरूप में क्या अंतर दिख रहा है एक में सका, सकार पूरा है आकारांत है भाषते स संयुक्त नहीं है ना प्रथम पाद में जो भाषते शब्द आया वो सकार वहां पर असंयुक्त है और द्वितीय पाद में जो भाष्यते शब्द आ रहा है उसमें सकार और यकार का संयोग तो है ना तो संयुक्त यकार है संयुक्त सकार है और ये कहा से आया और वहां स का स में अ कहा से आया तो ये धातु सकर्मक है सकर्मक धातु से लटादी लकार व्याकरण शास्त्र के अनुसार कितने अर्थ में होते हैं दो अर्थ में कर्तार्थ में और कर्मार्थ में अकर्मक धातु से कर्तार्थ में और भावार्थ में जो सकर्मक धातु होगा उससे सकर्मक धातु से कर्ता तथा तो कर्म अर्थ में लकार आएगा तो दोनों में लकार आ गया लट लकार प्रथम पुरुष एक उस पर हुआ त तो आदेश लेकिन कर्ता अर्थ में होगा तो कर्तरी शप एक सूत्र आता है व्याकरण शास्त्र में तिगंत हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छा तो स में जो अ है वो शब्द प्रत्यय का अ बसता है वो है और कर्म अर्थ में जब होगा तो भाव भावकर्मणों इस सूत्र से होता है ये काद एक प्रत्यय य उसका य है वो और शन होता है शन का यह बचता है तो सकार और यकार का संयोग होता है तो ये समझना द्वितीय पाद में भाष्यते शब्द का प्रयोग जो हो रहा है वह कर्मणी में है कर्मणी प्रयोग है मतलब कर, कर्म अर्थ में एक प्रयोग वाक्य बनता है एक कर्ता अर्थ में बनता है तो जब कर्तार्थ में होगा तो भाषते उसका कर्ता है अर्क आदि और निषेध किया क्या नाम भाषा अर्क आदि भाषते ऐसा अनु हुआ वो वक्के का यानी आत्मा के स्वरूप भूत प्रकाश से सूर्यादि भी प्रकाशित होता है लेकिन यत यानि आत्मा कहो या ब्रह्म कहो आत्मा तो सूर्यादि के तरह परत प्रकाश्य नहीं है अपितु स्वतः प्रकाश्य है ये दिखाने के लिए पूरे जगत की दो कोटि करेंगे तो आत्मा अनात्मा ये दो कोटि हो जाएगी आत्म कोटि में एक ही वस्तु है आत्मा अनेक नहीं है और अनात्मकोटी जो में क्षेत्र मात्र है वो अनेक है और अनेक क्षेत्र का प्रकाशक क्षेत्र एक है आत्मा इसलिए अनात्मा मात्र को कहा जाएगा भाष्य आत्मा को कहा जाएगा भाषक तो भाष्य जो क्षेत्र कहो या अनात्म जगत कहो उस अनात्मा से अनात्मार रूप भाष्य से जो भाषित नहीं होता का मतलब अपने से अलग किसी वस्तुअतर से प्रकाशित नहीं होता जो अपने से अलग वस्तुअतर से प्रकाशित होगा उसे परत प्रकाश्यता रहेगी तो आत्मा में परतः प्रकाश्यता नहीं है क्योंकि अनात्मा में से अनात्मा सभी का सभी उसका भाष्य है दृश्य है उससे यह भाषित नहीं होता यह लक्षण ने रहा अनात्मा का आत्मा में उस लक्षण ने को बताया तू शब्दन है। आगे कहते हैं कि ये न सर्वमिधम भाती तो ये न, ये, न, ये न चेतने न आत्मनादम सर्वम भाति ईदम सर्वम से लीजिए प्रकाश प्रकाशक रूप से जगत में जो प्रसिद्ध पदार्थ हैं सूर्य आदि तथा तो घटादि ये सब के सब जिससे भाषित हो रहे हैं तद ब्रह्म वह ब्रह्म है ऐसा निश्चय करो फिर से भगवान भाष्यकार न त्र सूर्योभाति न चंद्र तारकम इस श्रुति को आधार बना करके साठवें श्लोक में बताए हैं आत्मा को स्वतः प्रकाश रूप और परतः प्रकाश्यता का निषेध कर दिया आत्मा ने जो श्रुति ने कहा है आत्मा परतः प्रकाश्य नहीं है स्वयं प्रकाश है इस बात को श्रुति का अनुसरण करने वाली जो स्मृति है गीता वो भी बताती है इसलिए सनातनियों के लिए माने जाते हैं दो नेत्र और जो सनातनी नहीं है उनके एक ही नेत्र होता है क्या नेत्र का मतलब जो आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जान सकते उसे जिस नेत्र से जानते हो वो नेत्र वो दो हैं वो कौन वेद और वेदानुकूल स्मृति श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति उभे नेत्रे जगतः प्रकीर्ति ये कहा गया है श्रुति और स्मृति ये दो जगत के यानि सनातन जगत के नेत्र के तरह नेत्र हैं। नेत्र होता है ज्ञान का साधन और जो सनातनी नहीं है आर्य समाज आदि वे लोग स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं केवल वेद को ही मानते हैं तो उनके लिए तो एक ही आंख है वो है श्रुति लेकिन जो सनातनी है वो श्रुति के तरह श्रुति अनुकूल जो गीता आदि स्मृतियां हैं उन्हें भी प्रमाण मानते हैं इसलिए दो नेत्र वाले सनातनी हैं, एक नेत्र वाले केवल वेद को प्रमाण मानने वाले हैं और शब्द मात्र को प्रमाण न मानने वाले जन्मांध है जिनके दृष्टि में वेद भी और गीतादि भी प्रमाण नहीं है चार वाक्यों के मत में वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, तो उनको कहा जाता है जन्मांध उनको कभी ये अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि तो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु का ही अस्तित्व स्वीकार करता है तो जिस वस्तु को जान नहीं सकता वजन मंदिर तो हुआ तो अतन्द्रिय वस्तु को चारवाक का यदि दुराग्रह ग्रसित मन जिनका है वे कभी नहीं जान सकते ंद्रिय पदार्थों को लेकिन हम लोग तो सनातनी हैं तो श्रुति के तरह स्मृति को भी वैसा ही प्रमाण मानते हैं गीतादी स्मृत, न, स्मृतियों को तो न तूर्यो भाती न चंद्र तारकम इत्यादि श्रुति ने जिस अर्थ को बताया है आत्मा स्वतः प्रकाश रूप है परत प्रकाश नहीं है वो सर्वाभाषक है और स्वयं प्रकाश है ये बात गीता रूप स्मृति भी बताती है इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि न तद् भासते सूर्यो न शको न पावक यद्वा नीर्त तम पर मम तो गीता के श्लोक में थोड़ा सा अंतर करके भास्कर भगवान ने यहां वही लिखा ना गीता में तो आता है ये पूरा का पूरा गीता का ऐसा ही है न तत् भाषा तो सूर्यो न शंको न पाओके तो हां गीता का श्लोक ही है पूरा का पूरा तो गीता भी बता रही है तो तत यानी ब्रह्म ये तत् द्वितीया का एक वचन है ब्रह्म का परामर्शक है भाषते क्रिया के कर्म को बता रहा है तत्पदार्थ भाषते क्रिया का कर्म होगा और भाषते क्रिया के कर्म में कर्म को कहा जाता है भाष्य जैसे अर्क आदि को पहले भाष्य बताया ना उष भा, क्रिया का कर्म है वो भाष्य है और भास क्रिया है ज्ञान तो ज्ञान का जो कर्म होगा ज्ञान का विषय और ज्ञान के विषय को क्या कहा जाएगा गेय और जब भास धातु से कहना होगा गेय पदार्थ को तो भास्य तो तद भाषयते इतने का तो अर्थ निकलेगा भा... भासित करता है कौन तो सूर्य तद का तो अर्थ निकलेगा सूर्य जिसे प्रकाशित करता है वह पदार्थ यानी सूर्य का प्रकाश्य सूर्य से भाष्य और सूर्य से भाष्यता किसमें है घटादि में घटा में तो सूर्य की सूर्य से भाष्यता है और आत्मा चेतन होने से जड़ प्रकाश रूप जो सूर्य है उससे चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा भाषित नहीं होगा इसलिए उसमें सूर्य भाष्यता नहीं है ये प्रथम पात का अर्थ निकलेगा कि सूर्यो तद न भाष्यते सूर्य तत्शब्दित ब्रह्म को भाषित नहीं करता का मतलब ब्रह्म में सूर्य से भास्यता नहीं है जैसे घटादि में सूर्य से भास्यता है यानी परत प्रकाश्यता है ऐसे परत प्रकाश्यता नहीं है तो का सूर्य से भाषित नहीं होता है तो चंद्रमा से भाषित होगा तो कहते न शशांक का मतलब शशांक तत् न भासेते तत् न भासेते का अनुवर्तन ये आना यहां पर दो पदों का और वाक्य बन जाएगा शशांक तत् न भासेते शशांक यानी चंद्रमा उसे इसलिए शशांक कहा जाता है शश कहते खरगोश को अंक कहते चिन्ह को वो तो खरगोश के चिन्ह के खरगोश का चिन्ह है जिसके अंदर उसे कहा जाएगा शशांक चंद्रमा पूर्ण जब होता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक खरगोश बैठा हुआ तो इसलिए एक चंद्रमा को शशांक कहते हैं। और वो जो चंद्रमा है उससे भी भास्यता आत्मा में नहीं है लोक में भाषक करके प्रसिद्ध है न सूर्य है चंद्र है पावक यानी अग्नि है और पावक तत् न भाषयते तो अग्नि भी उसे भाषित नहीं करता और अग्नि को उपलक्षण समझना पापावक शब्द को विद्युत का भी कुतोय नेमा विद्युतो भांति कुतो यग्नि इसमें जो विद्युत है ना बहुवचन तो विद्युत भी यानी आकाशीय बिजली भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती आत्मा को और वो कैसा है परत प्रकाश नहीं है और यदतवान निवर्तन्ते जिसे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और उ, उसे पाना है वो तो, तो हमारा स्वरूप ही है और स्वरूप यदि अप्राप्त सा लग रहा है तो माना जाता है उसका अज्ञान ही अप्राप्ति है नित्य प्राप्त की अप्राप्ति है उसका अज्ञान नित्य प्राप्तता का अज्ञान और उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान समकाल में ही होती है इसलिए उसकी प्राप्ति माना जाता है ज्ञान तो यद गत्वा का अर्थ है यद आत्मना अनुभूय जिसका आत्मरूप से अनुभव करने पर न निवर्तन्ते यानी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती जिस आत्मरूप से जिसे जानने वाला पुनर्जन्म से रहित होता है मुक्त हो जाता है मोक्ष का अधिकारी बन जाता है परमम मम तो धाम शब्द का अर्थ होता है स्वरूप तो मम परमं धाम तत् वो मेरा परम स्वरूप है जिस स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव करने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जो स्वरूप अन्यतः प्रकाश नहीं है स्वयं प्रकाश है वह मेरा परम स्वरूप है तो परमत्व विशेषण बताता है कि परमात्मा का और भी एक धाम है यानी स्वरूप है कैलाश निवासी वैकुंठ निवासी ब्रह्मलोक निवासी साकेत निवासी गोलोक निवासी और जैसा वर्णन है उन देवताओं के स्वरूप का सोपाधिक स्वरूप का वो वो परम स्वरूप नहीं है परम धाम नहीं है भगवान का वो भगवान का धाम है लेकिन कैसा धाम है अपरम यानी उस उत्कृष्ट निरूपाधिक स्वरूप की अपेक्षा निकृष्ट ही है वो तो पराकाष्ठा है परमत्व की तो इस अभिप्राय से कहते हैं तद धाम परम मम तो इस प्रकार ये जो है श्रुति एवं स्मृति दोनों के आधार पर भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि आत्मा में परत प्रकाश्यता नहीं है अपितु स्वयं प्रकाश है वो आत्मा ब्रह्म बाकी की चर्चा बासठवें श्लोक की हम लोग करते हैं कल ओम पूर्णमद पूर्णमिदं मदर्ण मुदच्य दूर्ण से पूर्णमादायशिष्य दे, पूर्णा दे शांति शांति शांति ही शंकर शंकर केशवं बाधरायण सूत्र वंदे भगवतपुन ईश्वर मूर्तिभागिने यो योम व्यात देहाय नमः नम शांति शांति शांति